देवी भागवत छठा स्कंद भगवान विष्णु के द्वारा महामाया का महत्व वर्णन नारद जी कहते हैं इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के कहने पर राजा तालतध्वज ने उन्हें प्रणाम करके भली भांति स्नान की विधि संपन्न की तत्पश्चात वे अपने घर चले गए अब उन नरेश के अंतकरण में अद्भुत वैराग्योदय हो चुका था अतः अपने पौत्र को राज्य सौंप वे वन में सिधारे उन्होंने तत्वज्ञान की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली राजा तालक के चले जाने पर मधुर मुस्कान से भरे मुखमंडल वाले जगत प्रभु भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त कर मैंने उनसे कहा भगवान आपने मुझे ठग लिया था किंतु माया की असीम शक्ति अब मेरी समझ में आ गई स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मेरे द्वारा जो घटनाएं घटी थी उन सबको अब मैं याद कर रहा हूँ हरे आप देवाथिदेव परम पुरुष हैं मुझे यह बताने की कृपा करें कि जब मैं सरोवर में प्रवेश करके स्नान करने लगा तब गोता लगाते ही मेरी पूर्व स्मृति क्यों नष्ट हो गई स्त्री का शरीर पाकर मैं मोहित हो गया था जगतगुरु प्रतापी नरेश को मैंने प्रतिरूप में वर्णन कर लिया मानो इंद्र को पति बनाने वाली शचि हो देवेश उस समय का वह चित्त देह और चिन्ह स्मृति से दूर कैसे हो सकता है वे बार बार याद आते रहते हैं रमाकांत प्रभु इस विषय में मुझे महान आश्चर्य तो यह हो हो रहा है कि मेरा ज्ञान उस समय सर्वथा विलीन हो गया था। अब आप इसका कारण बताने की कृपा करें। स्त्री का शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे। मैं निरंतर मदिरा पान करता रहा निशिध भोजन करने में मुझे कोई हिचक न रही मैं यह कभी भी स्पष्ट नहीं जान सका की मैं नारद हूँ उस समय जो घटनाएं उपस्थित हुई वे सभी अब मुझे आ रही है। भगवान विष्णु बोले महामति नारद देखो यह सब महामाया महामती नारदाया जैसे शरीर धारियों में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आदि चार प्रकार की दशाओ का क्रम निरंतर चालू रहता है वैसे ही दूसरा शरीर प्राप्त होना भी स्वाभाविक है इसमें संदेह कैसा सोया हुआ मनुष्य जानने सुनने और बोलने में भी असमर्थ रहता है वही जब जग जाता है तब सारी वस्तुएं उसे ज्ञात हो जाती है उसका नींद से चित्त विचलित हो जाता है मन में अनेक प्रकार के बहुत से स्वप्न उठा करते हैं मनुष्य स्वप्न में देखता है कि हाथी मुझे मारने आ रहा है मैं भागने में असमर्थ हूँ क्या करूँ मेरे लिए दूसरा कोई स्थान भी तो नहीं है जहाँ तुरंत भाग चलूँ कभी स्वप्न में देखता है कि मेरे पितामह अपने घर पर प्रहरे हुए हैं, उनसे मिलता हूँ कभी परस्पर बातचीत होती है और एक साथ हाँ बैठकर हम लोग भोजन करते हैं जागने पर उसे मालूम हो जाता है कि ये सुख दुख संबंधी बातें मैंने स्वप्न में देखी है उन सभी बातों को याद करके वह जनता के समक्ष विस्तार पूर्वक कहता भी है जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति स्वप्न में निश्चय नहीं जान पाता कि यह भ्रम है वैसे ही महामाया का ऐश्वर्य समझ में आ जाना बड़ा ही कठिन काम है